ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जीवन और उसकी नियति पाश्चात्य चिंतन में प्राग भाव और पुनर्जन्म शताब्दियों पूर्व प्लेटो ने घोषित किया था जीव चिरंतन है और कारागार सदेश देह में आने के पूर्व भी वे विद्यमान थे केवल आत्मज्ञान ही जीव को मुक्त कर सकता है यह ज्ञान नया नहीं है केवल विस्मृति की पुनः मात्र है जीव का प्राग और अमृतत्व का सिद्धांत प्लेटो का ही एक मूल सिद्धांत नहीं था बल्कि ओरफी और पाइथागोरियन जैसे अनेक महान पुरातन चिंतकों का भी मुख्य सिद्धांत था प्लेटिनस 205 से 270 सौ ईस्वी जो नियो प्लेटोनिज्म के प्रतिष्ठाता थे की यह मान्यता थी कि मानव आत्मा विश्व आत्मा का एक अंश है वह जड़ पदार्थ की ओर जाकर अपने आध्यात्मिक स्थिति से च्युत हो गया है उसे जड़ पदार्थ के बंधन से मुक्त होने के लिए संघर्ष करना चाहिए इसमें असफल होने पर वह मृत्यु के बाद दूसरी देहों में प्रवेश करता है वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से तब तक गुजरता रहता है जब तक वह जड़ मलिनताओं से मुक्ति नहीं हो जाता विभिन्न प्रकार की साधनाओं द्वारा शुद्ध होने पर आत्मा का विश्वात्मा के साथ और अंत में ईश्वर के साथ मिलन हो जाता है कबाइलियों ने इस सिद्धांत को यहूदी धर्म में प्रविष्ट करने का प्रयत्न किया था बाइबिल के नौ व्यवस्थान में भी हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत के संदिग्ध प्रमाण प्राप्त होते हैं पर्वत शिखर पर रूपांतरण के दर्शन ने ईसा के अंतरंग शिष्यों ने ईसा के दोनों ओर मूसा और, और इलियास की आकृति देखी थी इलियास एक पुरातन यहूदी पैगम्बर थे उनके संबंध में ईसा ने कहा वह इलियास पहले आ चुका है और उनके शिष्यों ने समझा कि वे बतिस्मा देने वाले जान के बारे में कर रहे हैं ईसा बतिस्मा देने वाले जान को इलियास का पुनरावतार मानते थे आदि ईसाई धर्म संघ के मैनी कियन और गनौस्टिक संप्रदाय आत्मा के प्राग भाव में और मृत्यु उपरांत उसकी वर्तमानता में भी उतना ही विश्वास करते थे आद्य ईसाई महानतम विद्वानों में से एक ओरिगन एक से दो सौ ईस्वी ने कहा था मानव मन कभी शुभ तो कभी अशुभ से प्रभावित होता है मेरी मान्यता है कि इसका कारण भौतिक देह के जन्म से अधिक पुरातन है लेकिन यह विचार निश्चित रूप से रूढ़िवादी ईसाई धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध था अतः ईसाई धर्म संघ द्वारा दृढ़तापूर्वक दबा दिया गया सन पाँच में कुस्तुन तुनिया की ईसाई धर्म परिषद ने घोषणा की यदि कोई जीवों के पुराणोक्त प्राग भाव तथा उसके फलस्वरूप पुनः स्थापना की विभत्त धारणा का पोषण करता है तो उसे धिक्कार है लेकिन संघवद्ध ईसाई धर्म के प्रयासों के बावजूद इस सिद्धांत को पूरी तरह दबाया नहीं जा सका वह अन्य देशों में तथा ईसाई प्रदेशों में भी कई अपरोक्षानुभूतिवादी संप्रदायों में पनपता रहा पुनर्जागरण के काल में जियोडानो ब्रूनो सन उन सो से सोलह सौ सो नामक इटली के एक ईसाई सन्यासी और दार्शनिक ने पुनर्जन्मवाद के सिद्धांत का समर्थन किया वह परमात्मा के सर्वव्यापित्व तथा मानव आत्मा के अमृतत्व में विश्वास करता था उसे बंदी बनाया गया यातनाएँ दी गई और जिंदा जला दिया गया उसकी मृत्यु हो गई लेकिन उसने दर्शन शास्त्र को धर्मशास्त्र से मुक्त करने में सहायता की लेकिन पुनर्जन्मवाद के सिद्धांत में ऐसी शक्ति थी कि उसे अधिक से अधिक दबाए भी जा सकता था वह सदियों तक लोगों के विचारों को प्रभावित करता रहा बड़े ही लोग उसके बारे में खुलकर बोलने में डरते रहे हों और ईसाई जाँच न्यायालय की समाप्ति पर चिंतक कवि और दार्शनिक अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे डार्विन के महान अनुयायी थॉमस हक्सले सन अठारह से अठारह सौ पुनर्जन्मवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे और उन्हें साहसपूर्वक कहा था प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है यदि इस जन्म में नहीं तो पूर्ववर्ती भावों की अनंत श्रृंखला में से किसी एक में जिस श्रृंखला का यह अंतिम जन्म है वे स्वयं वैज्ञानिक थे और उनकी मान्यता थी कि बिना कारण कुछ भी नहीं हो सकता है वे आगे कहते हैं क्रम विकासवाद की तरह पुनर्जन्मवाद के मूल में भी महान सत्य विद्यमान है इमर्सन सन अठारह से अठारह सौ तथा उनके कुछ न्यू इंग्लैंड के समकालीन दार्शनिकों के भी इसी तरह के विचार थे इमरसन भगवद्गीता के द्वारा प्रभावित हुए थे तथा उन्हें यह कहने का साहस था हमारे नीचे सीढ़ियां हैं जिन पर हम चढ़ चुके हैं ऊपर भी सीढ़ियां हैं कुछ ऊपर जाती हुई आंखों से ओझल हो गई है कभी आत्मा के निकटतर वास करते हैं और अपनी अनुपम शैली में जिसे वे सत्य समझते हैं उसे व्यक्त करते हैं जैसा कि वर्थ्स वर्थ ने कहा है जन्म एक निद्रा और विस्मरण मात्र है हमारे साथ जो आत्मा पैदा होती है जीवन का नक्षत्र बिंदु उसका आधार कहीं और होता किसी सुदूर स्थान से वह आता टेनिसन निम्न जन्मों की बात करते हैं जहाँ से जीव आता है लेकिन जिनका उसे स्मरण नहीं है यदि निम्न योनियों से मैं आया हूँ तो मैं अपने दुर्बल जन्मों को भूल गया हूँ क्या हम अपने प्रथम वर्ष को नहीं भूल जाते वर्ल्ड विटमैन ने इन्हीं विचारों को साहसपूर्वक अभिव्यक्त किया है लेकिन हम यह नहीं जानते कि उन्होंने यह विचार कहाँ से पाए जीवन तुम अनेक मृत्युओं का परिणाम हो निश्चय ही मैं पहले दस हजार बार मरा हूँ यह एक विचित्र विचार है लेकिन बहुत से लोग इसकी पुष्टि करते हैं अधिकांश लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को बहुत युक्तिसंगत मानने लगे हैं जर्मनी के नाटककार तथा समालोचक लेसिंग सन उन्नीस से सत्रह सौ ने प्रश्न किया था जब तक मैं नया ज्ञान तथा नए अनुभव प्राप्त कर सकता हूँ तब तक मैं वापस क्यों आऊं? क्यों न आऊं? पुनः जन्म क्यों न लूं? और 19वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक फिक्टे ने कहा था यह सर्वविदित तर्क में जन्म में जन्म हूं और उन्होंने जिस प्रकार उदार लोगों से भिक्षा द्वारा अन्न प्राप्त किया था वही मैं भी कर रहा हूं और इससे भिन्न नहीं हो सकता उनका मनोभाव सामान्य लोगों से भिन्न था हम न जाने कितनी बार वंश वृक्ष को इतना महत्व देते हैं और यह भूल जाते हैं कि आत्मा किसी भी वंश वृक्ष से पुरातन है अन्य सैमाइट धर्मों की तरह इस्लाम भी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता लेकिन फारस में फैलाने पर उसका संपर्क अन्य विचारधाराओं के साथ हुआ और इसके फलस्वरूप सूफी धर्म नामक एक अपरोक्षानुभूतिवादी आंदोलन का जन्म हुआ जलालुद्दीन रूमी महान्तम सूफी रहस्यवादियों में से एक थे उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा है खनिज रूप से मरकर मैं वनस्पति बना वनस्पति रूप से मरकर पशु बना पशु रूप से मरने पर हुआ मानव मैं क्यों डरूं मृत्यु से मुझ में क्या कमी हुई पर एक बार और मानव के रूप में मरूंगा, फरिश्तों के साथ उठने को लेकिन फरिश्तों के रूप के भी आगे जाना होगा ईश्वर के अतिरिक्त सब नस्वर है फरिश्ते का रूप त्यागने पर मैं वह बनूँगा जिसे मन कभी जान नहीं सकता ओह मैं जीना नहीं चाहता क्योंकि अस्तित्वहीनता का महान उद्घोष है हम उसके पास लौट जाएंगे